अर्थ तेजस्वी रित्तिजों ने सोने के पात्र में रखा सोम होता है यज्ञ के समय रस निकालने वाले रित्तिज इस सोम की स्तुति करते हैं तीन सावनों में रहने वाला यह सोम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 दूध आदि में जाकर रहो तेरे जो ये आनंद देने वाले रस हैं और शत्रुओं को मारने वाले हैं वे बड़े शक्ति संपन्न हैं उनके साथ हमें धन देने के लिए इंद्र को उत्तेजित कर इति सप्तमाष्टक के द्वितीयो ध्यायः अथ सप्तमाष्टक के तृतीयो अध्यायः शत सप्त सुक्तम अर्थ जो लोक का धारण करने वाला सोम रस शुद्ध किया जाता है वह शुद्ध क्रिया करने योग्य है। यह सोमरस हरे वर्ण का है, वह घोड़े की भाँति बल के कार्यों में प्रगति करने वाला है, वह अपने बलों से जलों में बिना आयास अनेक बल के कार्य करता है, अर्थ यह सोम हाथों में शस्त्रों को शूर की भाँति धारण करता है, यज्ञ में बैठने की कामना करता है, या रथ से युत्त होता है, गावे संबंधी यज्ञों प्रेरित हुआ गावों के दूध के साथ इष्टत से प्रशंसित किया जाता है। अर्थ हे सोम, शुद्ध होता हुआ तुल बढ़ता हुआ इंद्र के पेट में प्रवेश कर विद्युत बादलों को बादलों में से जल को दूहती है उस प्रकार दोहन करके वृष्टिकार्य द्वारा अब बहुत अन्नों का निर्माण करता है। अर्थ संपूर्ण जगत का राजा सो Rishiyon ke dvara Istitiko praapta hua Prashantit kerta hai Jho Somm Surya ke kirunon se Shuddh kiya jata hai Yeh Somm Istititio ka rakhshat hai riti se Varni Arth Jaisa bail bailo Ke me jata hai Vaisa tu Somm Paatr me jata hai Jalou ke pás Antriksh me Shabd kerta hua Jaisa badan jata hai Vaisa Yeh Somm Yagypaatr me Shabd kerta hua Jata hai Vaisa Yeh Tu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 अर्थ वे पूर्व समय के और अनंतर समय के सोमरस महान गाओं के दूध से युक्त हमारे अन्न के लिए हमें प्राप्त हों वे सोमरस दर्शनीय स्त्रियों की भात रमणीय जो सोमरस सर्वस्तुतियां और सब हवि सेवन करते हैं अर्थ यह सोम हमारा नाश करने वाले शत्रुओं को जानता है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 उने पर या मित्र होकर रहता है या सोम यज्ञ में प्रमुख होकर रहता है समूह के चपल घोड़े की भात यह मुख्य रहता है यह शब्द हुआ मुख्य स्थान में रहता है अष्टसप्तततम सुक्तम अर्थ यज्ञ का राजा यह सोम शब्द हुआ रस प्रदान करता है जल में निस्ृत होकर रहने वाला यह सोम स्तुतियां है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 पूर्व काल में तेरे बहुत से मार्ग यज्ञ में जाने के लिए हुए हैं हजारों हरे वर्ण के घोड़ों की भात, रस्ता निकालने के समय यज्ञ स्थान में बैठने वाले होते हैं अर्थ अंतरिक्ष स्थानीय जल भीतर रहने वाले बुद्ध बढ़ाने वाले सोम के पास पहुँचते हैं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 हमारे अन्न के जो शत्रु हैं वे शत्रु विशेष रीत से नष्ट हो जाएं और सब शत्रु नष्ट हो जाएं तथा हमारे बुद्ध पूर्वक की कार्यों को सफलता प्राप्त होती रहे अर्थ हमारे सोम रस आनंद बढ़ाते हुए धनों को हमारे पास प्रेरित करें इन सोमों से बलशाली शत्रु के साथ हम मुकाबला कर सकें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 हे सोम हमारे निंदक को हमारे शत्र को नष्ट कर तेरा बल वर्धन आनंद बढ़ाने वाला रस बाहर आ जाए अशीतम सुक्तम अर्थ सोम रस की धाराएं शुद्ध हो रही हैं यज्ञकर्ताओं को देखने वाला सोम यज्ञ द्वारा देवों को हवन करता है द्विलोक के ऊपर पहुंचने के प्रिहस्पत के शब्दों द्वारा प्रकाशित होता है समुद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 यह आनंद देने वाला बल बढ़ाता है उत्तम कल्यार करने वाला है वह सोम रस प्रत्यक्ष रीति से सब भुवनों को प्रकाशित करता है यह यज्ञ स्थान में खेल कर हरे वर्ण का सोम चपल घोड़े की भात बल बढ़ाकर रस से प्रकट होता है अर्थ देवों को देने के लिए अत्यंत मीठा हजारों धाराओं से याजक लोगों की 10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 ही सोम सिंधु की लहरी की भांति शुद्ध होकर आगे जाता है